संक्षिप्त महाभारत वन पर्व ऋष सिंह का चरित वैश्वायन जी बोले राजन फिर कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अप, अपर नंदा नाम की नदियों पर गए जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली है वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखी उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी वहाँ वेदाध्ययन का शब्द तो सुना जाता था किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था तब लोमस जी ने कहा कुरर यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पापमुक्त हो जाता है इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाली अत्यंत रमणीक और पवित्र कौशिकी नदी पर गए वहां लोमस जी ने कहा भरत श्रेष्ठ यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है यही महात्मा कश्यप विभांडक का आश्रम है इसे पुन्याश्रम कहते हैं महर्षि विभाडक के पुत्र ऋष बड़े ही तपस्वी और संयतेंद्रीय थे एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी वे परम तेजस्वी और समर्थ विभांडक कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे युधिष्ठि ने पूछा भगवान मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग होना तो शास्त्र और लोग दोनों की ही दृष्टि से विरुद्ध है फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋष्य ने मृगी के उधर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से पृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा की लोमस जी बोले राजन महर्षि विभाडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे उनका वीर्य अमूक था और तपस्या के कारण अंतकरण शुद्ध हो गया था एक बार वे एक सरोवर पर स्नान करने गए वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया इतने में ही वहां एक प्यासी मृगी आई और वह जल के साथ उस वीर्य को भी पी गई इससे उनको गर्भ रह गया वास्तव में यह एक देव कन्या थी किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप देते हुए कहा था कि तू तो मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी तब साप से छुट जाएगी विधि का विधान अटल है इसी से महामुनि ऋष्य सिंह उस मृगी के पुत्र हुए वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे उनके सिर पर एक सिंह था इसी से वे ऋष्य सिंह नाम से प्रसिद्ध हुए उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था इसी समय अंगदेश में महाराज दशरथ के मित्र राजा लो, लोमपाद राज्य करते थे हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई चीज़ देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था इसलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई और प्रजा में हाहाकार मच गया तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा भूदेव अब वर्षा कैसे हो इसका कोई उपाय बताइए वे सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे तब उनमें से एक मनुष्येष्ट ने कहा राजन ब्राह्मण आप पर कुपित हैं इसका आप प्रायश्चित कीजिए ऋषि नामक एक मुनि कुमार हैं वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी यह सुनकर राजा लोम पाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋषि सिंह को लाने के विषय में परामर्श किया उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान प्रधान वेश्याओं को बुलाया और उनसे कहा सुंदरियों तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनि कुमार ऋष्य सिंह को मेरे राज्य में ले आओ तब उनमें से एक वृद्धावेश ने कहा राजन मैं तपोधन ऋषि सिंह को लाने का प्रयत्न तो करूँगी परंतु मुझे जिन जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है उन सबको दिलाने की आप कृपा करें तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया जिन पर तरह तरह की झाड़ियाँ और लताएं छाई हुई थी वह नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था उसे विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवा कर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले जाते हैं फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वेश्या को सब बातें समझा कर ऋष्ट के पास भेजा उस वेश्या ने आश्रम में जाकर उन तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किए और उनसे कहा मुनिवर यहाँ सब तपस्वी आनंद में है न आप भी कुशल से है ना तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है ना ऋषि सिंह ने कहा आप कांति के कारण साक्षात तेजहपुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं मैं आपको कोई वंदनी महानुभाव समझता हूँ मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा देखिए यह कृष्ण मृग से ढका हुआ कुश का आसन है इस पर विराज जाइए आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं वैश्या बोली काश्यम नंदन मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहाँ से तीन योजन की दूरी पर है मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता और न किसी का दिया हुआ वाद्य ही स्पर्श करता हूँ मैं आपका में नहीं हूँ बल्कि आप ही मेरे वंदे हैं ऋषि सिंह बोले ये भिलावे आंवले कुरूशक इगुदी और पिप्पली आदि पके हुए फल रखे हैं इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें लोमस जी कहते हैं राजन उस वेश्या की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें अपने पास से बड़े रसीले दर्शनीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिए इसके सिवा सुगंधित मालाएं विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया बढ़िया शरबत भी दिए उन्हें पाकर ऋष बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने में उनकी प्रवृत्ति हो गई इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख वेश्या उन्हें तरह तरह से लुभाने लगी फिर कई बार उनका गाढ़ आलिंगन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्र का बहाना करके वहां से चल दी एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप विभांडक मुनि आए उन्होंने देखा कि ऋषि अकेले में ध्यान सा लगाए बैठा है उनके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है वह ऊपर को देख देख कर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ना छोड़ता है उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा बेटा आज सायंकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने संविधाएँ ठीक क्यों नहीं की क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो आज तुम और दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते बड़े ही चिंता अचेत और दीन से दिखाई देते हो बताओ तो आज यहाँ कोई आया था क्या ऋष्य सिंह ने कहा पिताजी यहाँ आश्रम में एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था वह सुवर्ण के समान उज्जवल वर्ण था उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे वह बड़ा ही रूपवान सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत गौर वर्ण था उसके सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी लंबी काली जटाएँ थी वे एक सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थी आकाश में जैसे बिजली चमकती है उसी प्रकार उसके गले में स्वर्ण के आभूषण झिलमिला रहे थे गले के नीचे उसके दो मांस पिंड थे वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे जिस समय वह चलता था उसके पैरों से बड़ी ही अद्भुत झनकार होती थी तथा मेरे हाथों में जैसे यह रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है उसी तरह उसके दोनों हाथों में झनकारती हुई सोने की लड़ियाँ पड़ी हुई थी उसका मुख भी बड़ा विचित्र और दर्शनीय था उसकी बातचीत सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती थी उसकी कोयल की सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी उसे सुनने से मेरे हृदय में फूक सी उठती थी वह मुनिकुमार क्या था मानो कोई देवपुत्र ही था उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है उसने मुझे नए नए फल दिए थे मैंने अब तक जो जो फल खाए हैं उनमें से किसी से भी वैसा रस नहीं मिला उनमें न तो वैसे छिलके ही हैं और न उनके समान गुदा ही है। उस रूपवान मुनिकुमार ने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीने को दिया था उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती सी दिखाई देने लगी वे जो बड़े ही विचित्र और सुगंधित पुष्प पड़े हुए हैं उसके वस्त्रों में गुथे हुए थे उन्हें बिखेर वह तप से देदीप्यमान मुनि कुमार अपने आश्रम को चला गया उसके जाते ही मैं अचेत सा हो गया हूँ और मेरे शरीर में दाह सा होता है मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचूँ और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साथ रखूं विभांडक बोले बेटा ये तो राक्षस हैं ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं जिस जितेंद्री मुनि को उत्तम लोकों में जाने की इच्छा हो उसे इनका सांस नहीं करना चाहिए ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियों को विघ्न पहुंचाकर ही प्रसन्न होते हैं तपस्वी को तो उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए बेटा तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थों की बात कहते हो उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग सुगंधित मालाएँ पहनते हैं ये चीज़ें मुनियों के लिए नहीं बताई गई है ये राक्षस हैं ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस वेश्या को ढूंढने लगे जब तीन दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रम में लौट आए उसके पश्चात जब स्रोत विधि के अनुसार विभांडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए तो वह वेश्या ऋष्य को फंसाने के लिए फिर आई उसे देखते ही ऋष्य बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ा उसके पास दौड़ आए तथा उससे बोले देखो पिताजी के यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे हे राजन इस युक्ति से विभांडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋषि को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह तरह के उपायों से उन्हें आनंदित करती अंगराज लोमपाद के पास ले आई अंगराज उन्हें अपने अंतपुर में ले गए इतने ही में उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब और जल ही जल हो गया इस प्रकार अपनी मनह कामना पूर्ण होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी इधर जब विभांडक मुनि फल फूल लेकर आश्रम में लौटे तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई न दिया इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षडयंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है अतः वे अंगाधिपति को उनके नगर और राष्ट्र के सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियों के सम्पत्तिशाली घोसों में आए ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया और वहां उन्होंने एक रात विश्राम किया जब गोपों ने उनकी अत्यंत आवभगत की तो उन्होंने पूछा क्यों भाई तुम किसके सेवक हो तब ये सभी ग्वालिये बोले यह सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है इस प्रकार देश देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर के सुनने से उनका उग्र उग्रकोप शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराग के पास पहुँचे नरश्रेष्ठ लोमपाद ने उनका विधिवत पूजन किया उन्होंने देखा कि स्वर्ग लोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं वैसे ही वहाँ उनका पुत्र विद्यमान है साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपनी पुत्र शांता को भी देखा पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया फिर तो जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी वही काम उन्होंने किया पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना ऋषिसंग भी पिता की आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी वह भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुंधति वशिष्ठ की लोम लो, मुद्रा अगस्त्य की और जमयंती नल की सेवा करती थी उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेमपूर्वक अपने वनवासी पतिदेव की सेवा की यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हें ऋष्य सिंह का है इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य क्रित और शुद्ध हो जाओ फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना